प्री पालन था तो चलेगा आएगा तिपरश पद के सूत्र से आएगा लिम पदम शे सात करते पर शेषात का क्या अर्थ है Hmm, आत्मने पद निमित्त है ना क्या, क्या आ, तो आत्मनिपदे का क्या निमित्त है हाँ अनुदात इत हो गित हो अथवा सरित हो या तो इसमें नहीं उनसे परेशम पद आएगा शेषात कर्तरी परेशमय पदम कर्तरी कहने का क्या अभिप्राय है मालूम कर्तर नहीं कहे तो क्या होता कर्तर्य नहीं कहे तो क्या पति अभी कर्म भाव में नहीं है क्या है कर्तरी कहा भाव कर्म में में नहीं होगा क्या है नहीं क्यों भाव कर्म में नहीं होगा कर्तरी नहीं कैसे साथ कर्तरी परिसम पद में कर्तरी पर छोड़ देंगे तो भाव और कर्म में हो जाएगा तो आपत्ति क्या भाव कर्म में क्या नहीं होता है नहीं बन रहा है, है? भाव कर्म में परिश्रद नहीं होता है हैं क्या होता है हाँ एक सूत्र आगे आएगा भाव कर्म में आत्मनिपद होता है भाव में कर्म में आत्मनिपद होगा परिश्रद कभी नहीं होगा भूधातु का भी भाव में प्रयोग होगा कर्म में प्रयोग होगा भू धातु का भू धातु का कर्म में प्रयोग होगा नहीं अकर्म के धातु से भाव में और कर्तरी पहला है लह कर्मणि च कर्म के भ्य और के धातु हो तो कर्तरी कर्मणि लकार होते हैं ये मालूम है पहलाया है लह कर्मणि च भावे कर्म के भ्य सकर्म के धातु से किस अर्थ में लकार आएंगे कर्ता अर्थ में कर्म अर्थ में और अकर्म के धातु से भाव और कर्ता भू धातु तो से कर्तार्थ अर्थ में और कर्म में आएगा हम्म किसे में आएगा भाव में आएगा ये सूत्र आगे आएगा ये भाव कर्म प्रक्रिया में सूत्र है भाव कर्मो हो लस्य आत्मने पदम भाव कर्म में लकार के स्थान पर आत्मने पद प्रत्यय होता है परिश्रम पद नहीं होगा इसलिए कर्तरी का कर्तरी नहीं कहते तो भाव में भी परिचय पद कर्मण भी परिचयपद हो जाता अभी भाववाच्य में कर्मवाच्य में परिचय पद होगा नहीं जो धातु परसम पद धातु है उससे भाव अर्थ में कर्म अर्थ में परसम पद होगा नहीं जैसे ऐतु आत्वनिपद है उसे तो आत्मनिपद होगा जैसे भू धातु है गम धातु है पट धातु है उसे भाव अर्थ में कर्म अर्थ में जब लकार लाएंगे परेशमपद होगा या आत्मनिपद होगा हैं हाँ, जितने धातु भी हो परसम पद हो सब भाव कर्मणु हो आत्मनिपद भाव अर्थ में कर्म अर्थ में तो आत्मनिपद ही आएगा तो भू धातु से भाव में आएगा कर्म में आएगा भाव में आएगा कर्म के इसे इसलिए वहाँ भी आत्मनिपद ही होगा त्वया भूयते मया भूयते सर्वे भूयते इस प्रयोग होगा और पठ धातु ही बनता है उसके भाव में बनेगा कर्म बनेगा कर्म बनेगा तो बनेगा त्वया पठ्यते व्याकरणम मया पठ्यते ते न पठ्यते ये बनेगा पठ्यते पठ्यते पठ्यंते ऐसा बनेगा तो जो धातु परसमय पदे अभी चल रहा है वह भाव में कर्म में प्रयोग करेंगे तो आत्मने पद होगा अभी कर्तरी हम बना रहे कर्तरी कं से, से सात कर्तरी परसम पद हम तो प्रिय धातु से परसम पद आएगा या आत्मने पद आएगा आत्मने पद नहीं आएगा हाँ कर्तरी बनाएंगे तो परसमपद भाव कर्म जो बनाएंगे आत्मनिपद आ जाएगा पाण पुराण है सकर्म धातु तो कर्म नहीं होगा ती पानी पर कर्तप होता है जो आदि में सप होता है किस उदेश करतर ऋषप उसको आदि क्या सूत्र है जो आदि भी हो स्लो हो स्लो शब्द सब से सबको क्या आदेश होगा सबको स्लो आदेश हो जाएगा सबको क्या आदेश स्लो है स्लो का अर्थ प्रत्यादर्शन है प्रत्यादर्शन की संज्ञा है स्लू स्लू एक संज्ञा नाम है तो स्लू, स्लू लुक शब्द से कृतम प्रत्ययदर्शन स्लू मतलब प्रत्येक आदर्शन होगा प्रत्येक आदर्शन से पूरा आदर्शन हो गया स्लू हो गया तो उसके बाद श्रो लगेगा स्लो स्लो से दु तो किसका होगा धातु प्री प्री अग्रे तिप पूर्व अभ्यास है अभ्यास यहाँ सूत्र अर्ति पिपरतु पिपरती निर्देश क्या है अभ्यासस्य अभ्यास इकार प्री में अभ्यास ए, इकार अंतादेश हो जाएगा रिक हो जाएगा ई उन् प्र हो जाएगा प्र बन जाएगा अभ्यास में क्या होगा रिक हो जाएगा रिकार इकार अंतादेश उरन पर हो जाएगा इर क्या बन जाएगा फिर हलादिशे सो हो जाएगा अभ्यास में क्या रहेगा पी आगे क्या है फिरी आगे तिप गुना होगा किस सूत्र से रपर होगा किस सूत्र से क्या सूत्र क्या रूप बनेगा ती क्या बनेगा ती तो आने पर अभ्यास में तो हो जाएगा अर्थी ती पेपर तो हो जाएगा पी प्री अग्रे तस पी प्री तस गुना प्राप्त है या नहीं गुना प्राप्त है किस किसूत्र से सार धातु का धातु प्राप्त है ऐसा है हो गया नहीं कौन निषेध करेगा क्या जोर से बोलो तुंगी ती निषेध करेगा है, गीती हैं गीते हैं गीते गीत कैसे हुआ बोल से जोर से बोलो हाँ जैसे श्लोक बोलते वैसे जो जोर से बोलो क्या बोलना सार्वधातुक जैसे सब सुन लेंगे गीत वत होता है कौन गीत होता है सार्वधातु अपित होते गीत वत कौन होता है तो असके लिख्याल कहता है अपित सार्वधातुक गीत वत होता है पित्त सार्वधातु का होगा गीत वध अपित सार्वधातु को तो क्या होगा गीत हो जाएगा तसे नहीं, नहीं, है पीते हैं नहीं तो अपित सार्वभातु है कि सूत्र से हाँ जो से बोलो जल्दी बोलो थिंग से सार अभी तो अपीत हुआ गीत, गीत निषेध हो गया गुना होगा हैं नहीं होगा ये सूत्र लग गया उदष्ट पूर्वश्य कितने पद है दो है उद उष्ट पूर्वश्य पूर्वो यरित अंगावयवोष्ठ्यपूर्व यी तदनस उत अलग प्रथमा तो ओष्ठ्यपूर्वस्ठ्य ओष्ठ्यम पूर्व यस ऊष्ठपूर्व जिसके पूर्व में उस्टय हो ओष्य होषष्भावष्ठ्यम ओष्ष्यवष्ट सरावया तो जाता है पकार उस तो का क्या है पकारा का स्थान कहाँ कहा गया क्या उसमें क्या क्या है उप रो है ना नहीं उपा, दिर्गाए। दिर्गाए पा पा दीर्घ है दीर्घ है पा उपाय पाद नहीं उपध्मानीय तो प उष्ठ स्थान होने से उष्ठ्य हो गया पकार उष्ठ्य पूर्व अंगावय उष्ठ्य पूर्व ये रीथ री, री है धातु में उसके पर्व उष्ठ्य है क्या नहीं उष्ठ्य नहीं उसके पूर्व में उष्ठ्य है उष्ठ पूर्वक हो गया री तदंतस्य अंगस्य अंग से अंग को क्या हो जाएगा उत हो जाएगा अलवत हो जाएगा रीक हो जाए अंग को उतकहन से रीत तदंत अंग पूरा है पूरा को तो कहेंगे तो अलंत्य रिक हो जाएगा ऊत में तकार उचाण के लिए ऊ हो जाएगा रिक ऊने से उन्ना पर लग जाएगा उत्त हलीच हली हली। रे फातु रूप धाया इको दीर्घ हली अभी धातु क्या है प्री था पहले अभी क्या हो गया पिपुर, पिपुर क्या है पिपुर पु दीर्घ है क्या पिपुर पिपुर ये रेफांत है रेफांत से रेफांत और रे, वकारांत हो उपधाई से में है कौन उपधा ओ उपाध्या संख्या किसूते से हाँ उपधा में ई कह क्या ई कह एक को दीर्घो हल पर में हल चाहिए हल कौन है तो रेप नहीं रेफांत धातु के उपधा को दीर्घ होगा हल पर हो रेफांत धातु हो गया पर में हल कौन है तो रेप कहेंगे तो रेप रेफांत तो रेप रहेगा हल ही आना व्यर्थ हो जाएगा रेफांत धातु के एक को दीर्घ होगा पर में हल हल्कौने तो पर में हल पर होते दीर्घ हो गया पिपुर तार गुरुत्विग क्या बन गया पिपुर तो पहला क्या रूप बना था पिपरती दूसरा क्या महाना पिपुर जी झी आने पर ये सूत्र लगेगा नहीं वो नहीं सूत्र था हाँ यहाँ उद्ध पूर्व से लगेगा जी को जो अदभ्यस्ता था ये तो हो जाएगा पी प्री अति पी प्री अति उदिष्ट पूर्व से लगेगा क्या लगेगा और हल ही से जाएगा पर में हल नहीं है नहीं बने से हलीचा नहीं लग लगेगा उदस्टपुर लगेगा पर होगा तो क्या बन जाएगा पिपुर अगर अति पिपुर अगरे अति कहाँ से आएगा अधी बन गया क्या बना हाँ पिपरती पिपुर तिपुर अति आगे पिपरसी बस मस पर हाल ही चले गया देर्घ होगा बोलो ऐलो रू बोलो पेपर तीन डेट लगा रहे प्री अग्रेनल दि तो हो गया किसी तरह से टी धातुरण्यभ्यास्य प्रल अति पिपरत से लग जाएगा हुँ? अब ऐसे को क्यों नहीं करें हाँ स्लो कहा स्लो नहीं, श्लू नहीं है स्लो तो क्यों नहीं हुआ सारा दुकोन पर स्लू पता है सब को स्लो होता है सब हो तो स्लो होगा सब है ना नहीं सब क्यों नहीं हुआ है? क्या कहते आधातु के है आधात्व सीट बगा दे आर्धातु के इसलिए ऐसे कहा गया आधातुक हो तो नहीं लगे ऐसे कहा गया हाँ सार्वधातुक नहीं बोलो आधातु है नहीं सार्वधातुक हो, तो हो तो होता है कर्तरी सब कर्तराते सार्वधातुक पर यहाँ सार्वधातु को, को नहीं है हाँ तो अर्थिक पेपर तो चल गया ना नहीं बोलो नहीं लगे अभ्यास में क्या तो लगे यार उरत उरत हो जाएगा रफर हो जाएगा हलाई से सो जाएगा, आ, हो जाएगा अभ्यास में क्या रहेगा पो हो प हो जाए जाएगा प्री अगरे नल अचौती वृद्धि कर दो पप्पा क्या बनेगा पप्पा रह अतु साने के बाद सूत्र लगेगा श्री दृ प्रांग रसोवा ऐसा किति लिटी रसोवा सत कितने नहीं है कितने लीटरी रस हो जाएगा रसों होने से प्री को प्री हो गया प प्री अगर अग्रतुष प्री यौन हो जाएगा पप्रतु बन जाएगा पप्रतुह पपार पप्रतु रस हो गया विकल्प से जब ह्रस्व नहीं होगा तो ये सब लगे हाँ, तो लगेगा रिछति रीताम रीताम हम ऋछताम तौदादिकुणोलिटी रिच्छति हो गया तुदादिका री रीता रीताम दो है री और रीताम सवर्ण होकर रीताम लिखा है रिकारंत गुण होगा लिट्टी पर रहते तो गुण होने से यहाँ और हो गया गुण पपर अगर पपर ऋतु क्या मानेगा पहला क्या रूबन था पप्रतुह पप्रतुह ह्रस्व पक्ष में हुआ ऋक्ष तिरता पक्ष में लगेगा नहीं हृस्व पक्ष में ऐसा रहेगा येगा पप्रतु पप ऋतु आगे उसमें पप्रु पपरु हो थल आने पर धातु सेठ आनेट है शेठ उद्री दंते में रिकार्त पपरी थल है ईट होगा गुण होगा वह, वहाँ वहाँ ऐसा तो ह्रस्व नहीं होगा जो श्रीद्रीप्राम ह्रस्व है ना वो ह्रस्व नहीं होगा गुण हो जाएगा गुण होने पर क्या बनेगा पपरी और आ, हाँ ईट तो नित्य नित्य ही हो जाएगा पपर बनी एक रूप बने पपर और ये तो बाद में आएगा पपर बनी बन गया अथुस में पप्र थुह पपरथुह अमें पप्र पपर नल में पपर बस से मीट हो जाएगा ब म ईट होने पर पपरी ब पपरी होगा कह किस ते री सीता बोल रु बोलो पपार पपर तु पपर तु बोला फिर बोल पपार एक बार बोलो ठीक है बोलो पापा र कार्य में तास ईट हो जाएगा सुतल लग जाएगा वृतो वा, वा। विकल्प से ईट को दीर्घ हो जाएगा तो दीर्घ से गुण हो जाएगा और एके परिता और एक परिता बनेगा दो बनेगा दीर्घ पक्ष पहले बोलो परिता ये सूत्र डिलीट लकार लग गया ना नहीं नहीं न तो लिटी हस्व पक्ष बनेगा इसका क्या बनेगा बोलो मिल गया परिता लीट लकार में ईटी हो गया ईट होगा किस त से आध्यात् गुना होगा किस सत्य से और वृत हुआ लगेगा आदर्श प्रत्यय होगा क्या बनेगा और जब ईट नहीं, नहीं हो दीर्घ नहीं होगा परिस्यती उत्तम पुरुष बोलो उत्तम पुरुष बोलते समय दोनों बोलना चाहिए ना एक तो एक पुरुष पूछा ना परिस्यामी परिस्यामी दो रूपये किसमें बना सौ में बने दो का कारण क्या है क्या सूत्र लगा वृतो वाह हाँ वृतो बन से गलत है वृतो वाह वृत है ना नहीं क्या बोलेंगे फिर कह तो व्री तो दीर्घ कर बोलो थोड़ा और लंबा आदि करो हाँ लोट लेट हो गया लोट लकार में अर्थी पिपर तुस् लगेगा अभ्यास में क्या रहेगा पी पी प्री अगरे तू गुना पिपर तु क्या मानेगा पिपर तु तातंग गीत है गीतों ने पी को गुण होगा तो क्या उद्देश्यपुरुष लगेगा ए हालीच क्या बनेगा पिपुरता पिपर तु पिपुरतात आगे पिपुरता पिपर ऋतु न पिपू पिपू रातु पिपर नहीं पिप्पू क्या बनेगा हाँ उदस्ट पुरुष लग जाएगा फिर बोलो शुरू से पिपर इसमें कहीं दीर्घ हुआ कितने कितने स्थान में दो स्थान में तात है और ताम तामे बोलते समय दीर्घ हुआ सब पता चलना चाहिए बोलो फिर आगे ही, ही हुआ क्या बनेंगा पिपुर ही पिपुर तात गुना हो जाएगा पिपर आनी बोला फिर लंग लकार में अरती से लगता है है अपि प्री अगर ती इत प्रकार हालांकि आप लोग हो जाएगा रेप का विसर्ग हो जाएगा अपि अपी अपि अपी पह, तामे अपि पू बोलो पाँगा। पाँगा। जी आने पर जी को जूस करने के लिए सूत्र क्या है सीजा व्यस्त विद्युत जूस होने पर क्या सूत्र लगेगा जूस गुण हो जाएगा पि अपि परु क्या बनेगा गुण हो जाएगा बोलो अपि अपि अपीप अपि अपि अपी अपि अपी अपि फिर अपि अपि अपि परम अपुण हो जाएगा अपि परम अपी पूर्व विसर्जन नहीं फिर बोलो अपिपाह क्या है ध्यान करते हो नहीं बोलना था ये पुस्तक क्या देखता हो रूप बोलते समय पुस्तक नहीं ढूंढना फिर बोलो अपिपाह आ, में उदुष्ट पुरुष या गुण नहीं होगा हली चतर्घ हो जाएगा क्या बनेगा पीपुर यासुटी के सकार का लोप करने के लिए कोई सूत्र है लिंगो क्या है लिंगा के आगे कोई है विसर्गान अनुसार कुछ है हुँ? क्या है मालूम है लिंग लिंग सलोपोन्य लिंगो नहीं क्या बोलेंगे सूत्र हाँ क्या रूप बनेगा पिपुरिया शिलिंग में प्री है उदुष्ट पूर्व से उर् हो जाएगा और हलीच दीर्घ हो जाएगा क्या बनेगा बोलो पूरी योजना लुंग लकार में स्विच होने पर वृद्धि करने के लिए सूत्र क्या है सिचि वृद्धि परश्मी पदेशु प्रिय वृद्धि पार सेठ धातु अपारित बन जाए क्या बनेगा अपारित ताम आने पर अस्तित्व सिच अप्रत्य से होता है? है नहीं होता है ईट को दीर्घ प्राप्त किस सूत्र से है क्या सूत्र दीर्घ होना चाहिए किंतु इसका निषेध करने के लिए सिचि च परस्मी पदेशु अत्र ईटो न दीर्घ तो इस परस में पद रहते, को दीर्घ नहीं होगा तो तामे कितने में बनेगा क्या बनेगा अपारिष्टाम आगे अपारिशु फिर बोलो अपारी अप वृद्धि किस सूत्र से हुई जीजी, जीजी, जी जीजी। कितने स्थान में वृद्धि हुई सौ स्थान में आदेश प्रत्यो कितने स्थान लगा सौ स्थान में अपारित में लगा आधे से आदेश प्रत्यो अपारित में लगा अरे लगाना नहीं लगा बोलो तो सौ स्थानी कैसे लगा बोलो फिर बोलो अपा कितने स्थान में लगा आदेश प्रत्येह सात स्थान में लिंग लगाने में वृद्धि करने के लिए कोई सूत्र है शिज वृद्धि लगेगा गुण होगा किस सूत्र से हाँ गुण करने के बाद ईट को दीर्घ करने के लिए सूत्र विकल्प से वृत्त होगा अपरि अपरिषद अपरिष्यत दो बनेगा दीर्घ पक्ष पहले बोलो दीर्घ नहीं होगा तो अपरिश्यत आगे तो है। वो धाते ओहागे वो की संज्ञा कि सूत्र से उपदेश जो ककार धातु जहा पुराभ्यास हलायु को अभ्यास में जाएगा ज जी क्या बना जहा ती ते तो पर सूत लग जाएगा जहा ते ईद वा सलादुति सार्वधातुके में विकल्प से आक हो जाएगा जही तह बन गया इत होने पर और दूसरा है ई हलो स्नाभ्यस्तो रात ईत सियाद सार्वधातु के किंगित हलाद नु घो ये हली अघो हो हली पर हलादी कीत हो तो अघो हो घूसंख के साथ को में नहीं लगेगा स्ना अभ्यस्त स्ना और अभ्यस्त यहाँ अभ्यस्त है आ को ई हो जाएगा सर्वत की गीत पर में हलादी हो तो तो तस हलादि से ईत हो गया जही एक रूप बना दूसरा बन गया जही तह झी को क्या होगा अधभ्यस्ता से हो अति अति होने पर वहाँ जहाज तेज चल लगेगा या इ लोग लगे बताओ हैं दोनों नहीं लगे दोनों चाहिए हलादी चाहिए हलादी नहीं उनसे दोनों नहीं लगे यहाँ सूत्र लगेगा स्नाभ्यस्तोर आतोर आतो लोप किंगिति सार्वधातु की ऐसे में हलादी कहा पर चाहिए नहीं तो हलादी हो तो जहाते ही हल लग जाएगा और जा जाएग पाकिस्तान में लग जाएगा आजादी जाएग पर हो तो आकार का लुप हो जाए गीते सार्वधातु को यहाँ सार्वधातु को पर में है किते गीते गीते आकार का लुप हो जाएगा तो अति मिल जाएगा जहति बन जाएगा जा, बोलो बोलो जहाती जहती एक है बहुचने हाँ ध्यान रखना जहती और मध्यम पुरुष में जहा सी जहा सी में आदेश पत्र लगाया नहीं नहीं, नहीं। जहा आगे जही थ जही पहले पहले दीर्घ रस उसके बाद दीर्घ जही थ जही थर जहा मस में जहीबह जही बह जही मही मोले सर से जहाती विस्तर किसी में है या नहीं जहा जहाँ के बाद बोलो रूप क्या बने गया रस मित्र का ज़ीवा, ज़ीवा, ज़ीवा, ज़ीवा। ज़ीवा। ये हो गया लट लकार लीट लकार में हाथ धातु है नित्व किस त्रिश तो दी होगा लो लीट लकार में लिटी धातु अभ्यास क्या होने पर अभ्यास में क्या रहेगा ज हा नल क्या आतो आत नल नल कौ हो जाएगा वृद्धि ज हू क्या बनेगा ज हव अतुस आने पर ज हा अगे अतुस है अतुस की है क्या सोच लगे आतो क्या सोते रह मालूम है किसको याद है बोलो आकार के लो क्या लोग क्या रूप बनेगा जहतु हो उसमें जहू जहु, जहु।, जहु। बोलो जह जहतु जहु धातु हाँ थल आने पर ईट प्राप्त है एक आर्ध धातु से ईट बढ़ाध प्राप्त है प्राप्त है उसको निषेध कौन करेगा निषेध करने वाले कोई है एकाच उपदेश तो निश्चित हो जाएगा निषेध होने का बाद तो फिर प्राप्त है ईट किस सूत्र से क्या बोले सूत्र बोलो, बोलो? नियम नहीं श्रुभो है ना श्रुआम क्या सूत्र बोलो श्रुभो बोले और प्राप्त तो हुआ उसको निषेध करने के लिए कोई सूत्र है क्या सूत्र हाँ और निषेध करने के बाद फिर तो विकल्प सीट होगा ईट पक्षा में आतोले पीठ चला जाएगा तो क्या रूप बनेगा जही था ई ईट नहीं तो आतोले पीट चला क्या रू बनेगा जहा था जही था जहा था में जह थह उत्तम में क्या बनेगा जह एक रूप बने दो बनेगा हैं हैं क्या काली नहीं हाँ नल को ही आतो नल से अव हो जाता है नीत हो था नहीं उसे कोई मतलब नहीं जहऊ और बस से मीट होगा क्रादिन सीट हो जाएगा और सूत्र क्या लग जाएगा आतो लो पैठी चही वो जही बोलो रूप जह लुट में क्या मैंने हाता मध्यम पुष बोलो आ सतीम पुष बोलो हाता सी लिट में क्या मैंने सती उत्तम पुरुष बोलो मध्यम बोलो प्रथम प्रश्न लोट लकार में एक क्या बनेगा तातंग होने पर क्या बनेगा जहिता ता एक बनेगा दो बनेगा जही तात जही तात दो क्यों हुआ क्या सूत्र लगा पहले सूत्र लग गया जहा तेष और दो रू बनेगा जही ताद जही ताद ताम आने पर क्या बनेगा जही, जही ताम जही ताम और झी को तो होने पर बनेगा जह क्या बनेगा हाँ मैं आ कहाँ गया है तो अब बोलो क्या बना अभी तक तो? जहा तू जही, ता। जही, ता। जही, ता। जही ता। मध्यम पुरुष में ज ही है सूत्र है आ चौ जहा तेरे हरे आदित हि अपित अपित गीत वन से पहले आ हो जाएगा आ चादी तो इत और इत इत हो जाएगा जहाँ ते अरे तो हो जाएगा ई है लघु तो तीन रुपये बन जाएगा जहा ही जही ही जही ही क्या बनेगा ही, जही, जही, जही। ये सूत्र नहीं होता तो आज हो नहीं होता तो कितने रुपये बनता दो बनता दो किस सूत्र से पहले लगो जहाँ ते हाँ बोलो आ, फिर तम में क्या मने क्या जहितम जहितम पैके जहित हाँ मेरनी जहानी जहानी जहा हम बोलो फिर शुरू से जहा तो, आता नहीं जयतात जहीतात बनेगा कितने रूप बनेगा मध्यपुर से कौन हाँ फिर बोल जहा हाँ लंग लक में अ ज हा ती पीत अज हाथ बने गया क्या बनेगा अज हाथ ताम आने पर दोष हो जाएगा जहा ते ईह लु क्या गया अज ही ताम अज ही ताम और सीजाव्यस्त विद्युव्यस्त जूस होने के बाद स्नाभ्यस्त लो हो जाएगा क्या बन गया अज हु बोलो अजहात अजहिताम अजहीम अज आगे अजहितम अजहाम बनेगा अमिपूर्व बोलो अजहाम अजहि हाँ बोलो फिर अजहात ये हो गया अलंगल कर विधिलिंग में ये सूत्र लोपो यहा तेरा तो जहा तेरा ते लोपो यादो सार्वधातु के विधिलिंग में सार्वधातु हैं? में? में के प्राय मिलेगा है अशलिंग में अशलिंग में आध धातु के सूत्र से होता है लिंगा सूटी आ पर हो गया या आदि है या सूटी के साकार का लोप होगा कि तरह से लिंगा सा से यहाँ के है तो आकार का लोप हो जाएगा तो जहियात बन जाएगा क्या बनेगा जहियात आगे साकार का लोप पूरा होने हो जाएगा और वो आ, आ लोप ही भी पूरा लग जाएगा बोलो बोलो जहियात या सु का सामने कितने स्थान है बो बोलो फिर बोलो जय में हा या सकृति है पहले सूत्र आया ए लिंग ए लिंगे में किस किस को होता है घू संगे क्या नाम मास्ते मास्था आदि में हाथ है घू मास्था गा पा जहाती शाम जहाती में हा आया तो हो जाएगा ए तो हो जाएगा क्या बनेगा है या तो बोलो हाँ लूंग लकार में शक हो जाएगा क्या सूत्र ये अमर अमर नमातांग क्या करता है मालूम है ठीक शक हो जाएगा सिच को <laughs> हो जाएगा क्या रूप बनेगा अह शीत आगे बोलो शिष्टांग शिशु सौ कितने स्थान पर होगा? हम्म, <coughs> hmm? स्थान पर <coughs> सिच का श्रवण कितने स्थान पर होगा हाँ ईटा इंट लोप हो जाएगा बोलो फिर आहा आठ दे से प्रत्येक कितने स्थान में लगेगा साथ में अः हा से नहीं लगेगा ऐ क्या गया ये नहीं से पर में चाहिए हाँ लिंग लकार में अहा हा से इत स्लोप हो जाएगा कोई कार्य नहीं, नहीं क्या बनेगा अ हाष्य तो बोलो thane